अष्टावक्र गीता तीसरा प्रकरण मनुष्य की अज्ञानता अविनाशी एकं तत्वतः धीरस्य तुमने अद्वितीय अविनाशी आत्मा को तत्वतः अभेद रूप से जान लिया है तुम आत्मज्ञ हो धीर हो फिर धन कमाने में तुम्हारी क्यों है? आत्मा ज्ञान तो जैसे शिव को न जानने से उसे चांदी समझकर चांदी का लोभ होता है वैसे ही अपने स्वरूप को न जानने से ही विषयों में उन्हें सच समझने के कारण प्रीति होती है तरंगायव सागरे जित अधान चैतन्य में यह संपूर्ण विश्व सागर में तरंगों के समान स्फुरित हो रहा है वह मैं ही हूँ ऐसा जानकर भी तुम के समान क्यों दौड़ धूप कर रहे हो श्रुआ चम अधिक मैं अत्यंत सुंदर शुद्ध चैतन्य हूँ ऐसा गुरु एवं शास्त्र से श्रवण करके भी जो काम भोग बे अनंत अत्यंत आसक्त है उसे मलिनता की प्राप्ति होती है सर्वभूतानि चात्मनि अनुवर्तते यह बड़े आश्चर्य बात है कि संपूर्ण दृश्य पदार्थों में अपने को और अपने में समस्त दृश्य पदार्थों को जानने वाले विवेकशील पुरुष के चित्त में भी ममता बनी रह जाती है व्यवस्थितः निकलह परम अद्वैत वस्तु में निष्ठा होने पर एवं आत्मा का दृढ़ निश्चय हो जाने पर भी बड़े आश्चर्य की बात है कि की पूर्वाभ्यास के कारण तुम काम के अधीन होकर विकल हो जाते हो उद्भूत ज्ञान दुर्मित्रम अवधार्य कालमत अनु बड़े आश्चर्य की बात है कि ज्ञान के शत्रु काम से ग्रस्त होकर तुम कमजोर हो जाते हो और समय पाकर नष्ट हो जाने वाले भोग की आकांक्षा करते हो यह विवेकिनः विरक्त्य विवेकिन मोक्ष काम विभेषिका नित्या नित्यानित्य वस्तु विवेकी लौकिक पारलौकिक भोगों से विरक्त एवं मुमुक्ष पुरुष भी मोक्ष से संसार के छूट जाने से डरता है यह बड़े आश्चर्य की बात है सर्वदा केवलं पश्यन् नीप्यती धीर पुरुष भोग अथवा पीड़ा पाकर भी सर्वदा केवल आत्मदृष्टि रखता है वह न तुष्ट होता है न रुष्ट होता है शरीरम महा महापुरुष तो कर्म में लगे हुए अपने शरीर को दूसरे के शरीर के समान समझता है स्तुति या निंदा से उसे छोभ क्यों होगा माया पश्यन् विगत स्थित प्रज्ञ एवं आश्चर्य रहित पुरुष इस विश्व को जादू का खेल समझता है मौत को सामने देखकर भी भला क्या भला वह क्यों डरेगा महात्मनः तस्यात्मज्ञान जायते जिस महात्मा पुरुष का चित्त मोक्ष पथ के लिए भी विचलित नहीं होता उस आत्मज्ञान तृप्त की समता भला किसके साथ की जा सकती है स्वभाव जान दिश्य में थीरथिह जो सहज ही यह जानता है कि यह संपूर्ण दृश्य वस्तुतः कुछ नहीं है वह स्थित प्रज्ञ भला यह क्यों देखने लगा यह ग्राह्य है और यह त्याज्य है निर्द्व निराशीक्ष न दुष्ट जिसने अपने अंतकरण से वासनाओं का रंग धो दिया है सुख दुखादि द्वंद्व को भगा दिया है और आशा तृष्णा को नष्ट कर दिया है है उसके सामने वस जो भोग आते हैं उससे उसे ना ना सुख होता है, ना दुख क्षेप द्वार तृतीय प्रकरण समाप्त